संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा इसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है भिष्म जी बोले राजन इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार कोई ब्रह्मिष्ठ आचार्य विराजमान थे वे बड़े ही तेजस्वी महात्मा सत्यनिष्ठ और जितेंद्री थे उनके पास एक बुद्धिमान कल्याणकामी समाहित आया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा भगवान यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है उसे दूर करने की कृपा करें स्वामिन मेरा और आपका इस संसार में कहा से आना हुआ है मैं देखता हूँ कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान हैं, तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का हास क्यों होता है तथा वैदिक स्मार्क और लोक में जो वर्णाश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध है उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है भगवान ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें गुरु ने कहा बेटा सुनो तुम बड़े बुद्धिमान हो तुमने जो बात पूछी है वह वेदों का गूढ़ रहस्य है यही आध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है विश्वात्मा वेद का मूल कारण जो ओंकार है वह वासुदेव सत्य ज्ञान यज्ञ तित्चा दम और आर्जव स्वरूप है वेदज्ञ जन उसी को पुरुष सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा वही जगत की उत्पत्ति प्रलय करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है यह विष्णु वर्षोत्पन्न भगवान कृष्ण भी वही है तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो इन अतलित तेजस्वी देवदेव भगवान कृष्ण का महात्म ब्राह्मण को ब्राह्मणों से छत्रियों को छत्रियों से वैश्य वैसे को वैश्यों से से और को से सुनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो इसलिए सावधान होकर सुनो श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र है भीतर ये तीनों लोग चक्र के समान घूम रहे हैं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 वैसे ही प्रत्येक युग में तदन भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है तथा काल क्रम से उन युगादि में जिस समय जो जो वस्तु भासती है उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है उन्हें स्वर्ग के आरंभ में भगवान स्वयंभू के आदेश से महर्षि लोग तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का बृहस्पति जी को वेदांगों का, को का, को नीति शास्त्र नारद जी को गंधर्व विद्या का, भरत को विद्या का, को को धनुर्विद्या के चरित्र का और कृष्णा कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तत्वों की रचना करते हैं उन्होंने युक्ति शास्त्र और आचरण के द्वारा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 तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है उससे अहंकार अहंकार से आकाश आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है ये आठ मूल प्रकृतियां हैं सारा जगत इन्हीं में स्थित है इन्हीं से पांचों ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच विषय और एक मन ये सोलह विकार होते हैं सोत्र त्वक चक्षु जिह और घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं पाद पायु उपस्थ हस्त और वाक ये पांच कर्मेंद्रिया हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय हैं तथा तो इन सब में जो सर्वगत है वह मन मन है मन सर्वरूप है सर्वरूप जैसे ज्ञान के समय यह जिहवा रूप हो जाता है तथा तो बोलने के समय यही वाक कहा जाता है इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उन उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है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 इसमें सहन करता है इसलिए उसे पुरुष कहते हैं वह पुरुष जरा मरण से रहित गुणों नहीं देती उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किन्तु दिखाई नहीं देता तथा तो जिस तरह यत्न पूर्वक मछने पर काष्ट में छिपू ही अग्नि प्रकट हो जाती है वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा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 जंगम और स्थावन जंगम और स्थावर जो चार प्रकार के प्राणी हैं वे अभ्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अभ्यक्त में ही समा जाते हैं जिस प्रकार पीपल के बीच में पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह व्यक्त हो जाता है वैसे ही इस सारे संसार की अभ्यक्त से उत्पत्ति होती है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 के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और का अंतर जान लेना चाहिए इन दोनों के तादात्म्य का सा हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता भीष्मी कहते हैं राजन इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया जैसे भूने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते उसी प्रकार से दग्ध हुए दबिद्यादि क्लेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते कर्मनिष्ठ पुरुषों को जैसे प्रवित्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है वैसे ही विज्ञान को ज्ञान अभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष विलय ही मिलते हैं वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष है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 कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्दादि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए विषयों के कारण ही सत्वादि गुणों के संसर्ग से हर्ष क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है यह देह पांच भूतों का विकार है तथा तो सत्व रज और तम तीन गुणों से युक्त है इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे शब्दादि विषयों में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है जैसे वन में रहने वाले सन्यासी संदि की इच्छा न करके शरीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा भोजन ही खा लेते हैं। उसी प्रकार संसारी हीस मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औसत सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए उदार चित्त पुरुष सत्य शौच सरलता त्याग तेज उत्साह क्षमा धैर्य बुद्धि मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए काबू में करे ऐसा न होने से ही जीव अज्ञान व सत्व रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं तथा विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाए राजन अब मैं तुम्हें सत्यवादी गुणों के कार्य बताता हूँ सुनो प्रसन्नता हर्षजनित प्रीति असंदेह धैर्य और स्मृति ये सत्व गुण के कार्य हैं काम क्रोध प्रमाद लोभ मोह भय क्लांति विषाद शोक अप्रसन्नता मान दर्प और अनार्यता ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं इन दोषों के गौरव लाभों का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करे इन में से मुझ में कौन दोष कितना कितना बना हुआ है इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें